ऋग्वेदीय आयत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की प्रथम कारिका के प्रथम के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कोयम आत्मा कतर इत्यादि जो प्रथम वाक्य है इसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है इस पर चर्चा हो रही है यह प्रथम कंडिका है प्रश्नात्मिका तो प्रश्नात्मक इस वाक्य में प्रश्न कैसे बनता है इसे स्पष्ट करते हुए भाष्यकर भगवान ने ये बताया कि हम पहले तो प्रश्न का वामदेव जी जिस आत्मा की उपासना यानी ज्ञान प्राप्त करके उपासमय उपासन यहां पर ज्ञानार्थक है तो वामदेव जी ने जिसका साक्षात्कार करके अमृतत्व को प्राप्त कर लिया उसी आत्मा की आ, आत्मा को जानने के लिए हम भी प्रवृत्त हुए हैं तो वह आत्मा कौन है ये एक प्रश्न हुआ इस प्रश्न के अनुपपत्ति विषयक आशंका हुई उसका समाधान भी किया गया ये कहा गया था कि अयम आत्मा इति ऐसा प्रत्यक्ष रूप से जिसे अहमास्वदत्व आहम, रूपे न जाना जा रहा है तद विषय संशय न होने से प्रश्न नहीं बन पाएगा कि वह कौन है ये शंका ही अनुपन्न है इस प्रकार की आशंका का समाधान प्रश्न अर्थ में भी और विचार अर्थ में भी कर दिया गया था टीका में टीकाकार ने किया था इसका समाधान फिर प्रकारांतर से विचार की अनुपपत्ति विषयक आशंका की गई उसका समाधान शंका तथा समाधान रूप जो भाष्य है इसकी चर्चा हो रही है विचार के अनुपपत्ति विषयक आशंका है विचार क्यों अनुपन्न है तो इसके लिए कहा गया था कि शरीर में जो प्रविष्ट हुआ है वह प्रवेश तीन रूपे न जो इस निश्चित है एक तो है शरीर वो अनात्मा है वो प्रवेश क्रिया का कर्म है और एक है प्रवेश क्रिया का कर्ता तो प्रवेश क्रिया का जो कर्म है वह अनात्मा है और प्रवेश्ठा आत्मा है ऐसा प्रवेश रूपे न आत्मा का निर्धारण संभव होने से विचार अनुपन्न है ये शंका की गई थी इस शंका का समाधान करने के लिए कहा गया जो प्रवेशा है वह आत्मा है इस प्रकार प्रवेशा में आत्मत्व का निश्चय तब हो सकता है जब प्रवेशा एक हो लेकिन प्रवेशा तो दो प्रवेश विषयक स्मृति हो रही है यानी पूर्व में इसी उपनिषद में इस शरीर में प्रवेशकर्ता के रूप में दो को बताया गया है तम प्रपदाभ्या तम प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म इम पुरुषम इस वाक्य के द्वारा बताया गया कि एक ने प्रपद द्वारा प्रवेश इस शरीर में किया है वो शरीर में एक प्रवेशा है प्रपद से प्रवेश करने वाला और ये, आ, स एतम एवं सीमान विदारी द्वारा प्रापद्यत इस वाक्य के द्वारा बताया गया एक प्रवेशकर्ता इस प्रकार दो प्रवेशकर्ता हुए तो जो प्रवेशकर्ता है वह आत्मा है ऐसा निर्धारण करने के लिए तो दो एक ही शरीर में दो ने प्रवेश करने के कारण मानना होगा दो आत्माएं हैं विशेष का निर्धारण नहीं हो पाएगा कि इन दोनों तो ये हो जाएगा कि इन दो में से आत्मा कौन है प्रपद से जिसने प्रवेश किया उसे आत्मा माना जाए या मूर्धा से जिसने प्रवेश किया उसे आत्मा माना जाए इस प्रकार का संशय बना रहेगा और इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार की उपपत्ति ही होगी अनुपत्ति विषयक शंका नहीं होगी इस प्रकार ये शंका बन सकती है ये कहा गया एवं जिज्ञासा पूर्व अन्योन पृछता अतिक्रांत विशेष विषय स्मृति श्रुति संस्कार जनितार स्मृति रजायत इस वाक्य के द्वारा और वह अलग अलग एक ही शरीर में दो प्रवेश करता को बताने वाला प्रमाण भूतो वाक्य बताया गया श्रुति का तम प्रप पदाभ्याम एक और दूसरा स एतम एवं सीमानम विदारी द्वारा प्राप्त ये ये दो श्रुति प्रमाण बता रहे हैं एक ही शरीर में दो का प्रवेश अब कोई एक यदि कहता ये है कि नहीं इन वाक्यों के द्वारा दो को नहीं बताया जा रहा है ये नहीं है प्रमाण एक शरीर में दो के प्रवेश में भाष्य में येतम एव पुरुषम द्वे ब्रह्मणी इत्यादि जो वाक्य है इस वाक्यस्थ एतम ये पुरुषम इस वाक्य वाक्य से कोई ये लेना चाहे कि तम इमं पुरुषम क्या नाम कौन सा है वो एतम एव पुरुषम इसमें ओ प, जो प्रवेश करता दो है उसको बताने वाला अलग अलग दो श्रुति वाक्य प्रमाण के रूप से बताएंगे उनमें से एक होगा एतम एव पुरुषम ये श्रुति वाक्य है ना कि भाष्य वाक्य इस विषय शंका आई थी ना और ये कहा था कि इसे आप नहीं कह सकते प्रमाण इति न न तु तो भ्रमित यहाँ पर अत्र ये जो येव के बाद में टीका थी उसमें कहा गया था कि कितम एवं इति न एतम एव पुरुषम ब्रह्म तत्म अपश्यत ये वाक्य एक है और दूसरा वाक्य द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये इन दो वाक्यों के द्वारा एक शरीर में दो का प्रवेश बताया जा रहा है श्रुति से ये दो श्रुति वाक्य हैं इस प्रकार का भ्रम कोई न पाले क्यों तो ये कहा इसलिए कि जो ये एव पुरुषम ब्रह्म तत्म अपश्यत ये वाक्य तो भेद बताने वाला नहीं है अपितु तोमर्थ का तदर्थ के साथ ऐक्य बताने वाला महावाक्य है तम एतम पुरुषम शब्द से तो लिया ग, लिया जाता है शोधित तोमर्थ को और ब्रह्म ततम अपश्यत से लिया गया शोधित तदर्थ और समानाधिकरण प्रयोग ने बताया कि दोनों एक है शोधित तम तो अर्थ का शोधित तो तदर्थ के रूप में अनुभव प्राप्त कर लिया ये तम एतम पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत का अर्थ निकलेगा तो ये एक शरीर में अलग अलग दो के प्रवेश का ज्ञापक वाक्य नहीं है और ये जो द्वे ब्रह्मणी तो वेदितव्य यह वाक्य है इसमें भी प्रवेशकर्ता के रूप में दो ब्रह्म को नहीं बताया जा रहा है अपितु ज्ञातव्य के रूप में दो ब्रह्म को बताया जा रहा है और वे दो ब्रह्म हैं एक शब्द ब्रह्म दूसरा परब्रह्म शब्द ब्रह्म है वेद और परब्रह्म है वेद का तात्पर्य विषयभूत निर्विशेष आत्मा तो इस प्रकार ये अलग अलग दो वाक्य, इन वाक्यों को आप एक शरीर में दो का प्रवेश करता रूप प्रमाण है ये नहीं कह सकते अभी तो हमने शुरू में जो बताए हैं पहले तम प्रपदाभ्याम प्राप्त और एतम एव एवं सीमा विदार्य एतः द्वारा प्राप्त यही वाक्य एक शरीर में दो के प्रवेश के ज्ञापक प्रमाण माने जाएंगे ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य में जो तेज अस्य पिंड आत्म भूते वाक्य है इसकी अवतरण टीका है कि तथापि तयर्द्व कथम इति तो तथापि का निकला मान लेते हैं कि एक शरीर में दो के प्रवेश को बताने वाले यह इसी उपनिषद के अलग अलग दो वाक्य हैं तम प्रपताभ्याम प्रापद्यत और सीमान विदार्य इत्या द्वारा प्राप्त ऐसा मान लेने पर भी इन वाक्यों से एक शरीर में प्रवेश करता दो बताए गए हैं ऐसा मान लेने मात्र से ये तथापि का अर्थ होगा तयोर्द्वयो हो कथम आत्मत्वशंका ये दोनों भी आत्मा होंगे ये आशंका कैसे होगी इन दोनों में आत्मत्व की आशंका हो जाए तब तो विचार उपपन्न होगा विचार बन जाएगा पहले इन दोनों में आत्मत्व की आशंका होनी चाहिए प्राण में और आत्मा में तो इनमें आत्मत्व की आशंका का ज्ञापन करने के लिए भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा तेच अस्य ते अस्य पिंड आत्मभूते है कि ते यानी प्राण तथा आत्मा जो इस शरीर में प्रवेशकर्ता के रूप में बताए गए हैं उन दोनों को मान अश्य पिंड यानि अश्य शरीर से जिस शरीर में उन्होंने प्रवेश किया है उस शरीर के आत्मभूत है आत्मभूत है का मतलब इन दोनों के बिना ये एक रहें और दूसरा न रहे तो शरीर का जीवित रहना असंभव है शरीर का कोई व्यवहार भी नहीं होगा जिसके बिना जीवित नहीं रह सकती जो वस्तु उसे उस वस्तु की आत्मा माना जाता है जैसे मिट्टी के बिना स्थिति हो नहीं सकती घट की इसलिए घट की आत्मा है मिट्टी वस्त्र की आत्मा है तंतु ऐसे शरीर की स्थिति हो नहीं सकती शरीर से कोई भी व्यवहार हो नहीं सकता शरीर तो है भोगायतन तो इसमें भोगायतन सिद्ध तो नहीं हो सकता प्राण के बिना भी, भी और आत्मा के बिना भी, भी दो में से एक भी न हो तो शरीर में आत्मलाभ नहीं होगा इसलिए ये कहा गया कि आत्मभूते इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि तयोहो अंतरेण विना शरीर स्थिति अभाव तय आत्मत्वशंका तो तयोहो अन्यतरेण का मतलब है उन दो में से किसी एक के बिना भी अंतरेण बिना दो में से एक भी न हो तो शरीर स्थिति अभावात शरीर की सत्ता सिद्ध नहीं होगी इसलिए तयो हो शंका तो जिसके बिना जिसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती उसे उस वस्तु की आत्मा माना जाता है तो इन दोनों के बिना शरीर की सत्ता सिद्ध नहीं हो पा रही है इसलिए शरीर की आत्मा इन दोनों को माना जा सकता है इस प्रकार इन दोनों में आत्मत्व की आशंका होगी पहले तो दो का शरीर में प्रवेश हुआ ये प्रामाणिक है इस पर विचार भाष्य में हुआ अब शरीर में प्रविष्ट जो दो है उन दोनों में भी आत्मत्व की आशंका होने पर विचार की उपपत्ति होगी नहीं तो विचार अनुपन्न नहीं होगा तो इन दोनों में आत्मत्व की आशंका कैसे हो रही है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्य में ते अस्य पिंडस्य आत्मभूते ये वाक्य लिखा गया तो इनमें आत्मत्व की आशंका हो रही है अब आगे तयो अन्यतर आत्मा उपास्यो भविम अर्ति ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए कि विचार अपेक्षिता आत्मद्वय स्मृति विचार आह तयो अन्यतर इति एवं यानी उक्त प्रकार से भाष्कर भगवान ने आपके एवं जिज्ञासा से लेकर के अंड से आत्महूते यहां तक के ग्रंथ से जो विचार अनुकूल स्मृति है उसका प्रतिपादन किया है ये यह यहाँ पर कह रहे हैं एवं विचार अपेक्षिताम अने विचार की सिद्धि के लिए विचार के द्वारा अपेक्षित जो आत्मद्वय विषयनी स्मृति है उस स्मृति का कथन हो गया कथन करके अब विचारम आह विचार की उपपत्ति बताने के बाद अब विचार को बताना प्रारंभ कर रहे हैं वो विचार किस प्रकार का हो रहा है तो कहते हैं तयो हो अन्यतर आत्मा उपास्य भवि तुम अर्ती जो आत्मजिज्ञासु है विचार, आत्म विषय विचार करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कह आत्मा इसके लिए वो विचार का प्रकार ये हुआ कि दो प्रवेश करता है इन दो प्रवेशकर्ता को तो वस्तुतः आत्मा नहीं माना जा सकता वास्तविक आत्मा नहीं माना जा, माना जा सकता क्योंकि आत्मा तो ऐत्रे उपनिषद के उपक्रम में एक बताया गया है आत्मा एव, आत्मा एक एवं अग्र आसित नान्यत किंचनिषद यह उपक्रम वाक्य आत्मा के एकत्व का ज्ञापक है दो आत्माएं हो नहीं सकती तो इसलिए कहते हैं कि तयोहो अन्यतर आत्मा उपास्यो भवितुम अर्हति उपास्य शब्द का अर्थ है गेय तो तयोहो यानी ये प्राण तथा आत्मा इन दोनों में से अन्यतर यानी एक ही ज्ञेय आत्मा होगा और एक औपचारिक आत्मा होगा गौण आत्मा होगा एक होगा मुख्य आत्मा, मुख्य जो आत्मा होगा वो उसे माना जाएगा ज्ञा आत्म स्वरूप तो तयो अन्य तरह आत्मा उपास्यो भवितुम अर्ती दो में से एक ही उपास्य हो सकता है इसके लिए एक ही उपास्य होगा दो उपास्य नहीं हो सकते गे इसे बताने वाला प्रमाण बताते हैं टीकाकार कि आत्मा वा इदं एक इति एकस्य न वीक ज्ञेयपक्रमात्वास्यम तो आत्मा वा इदं एक वक इति तो आत्मा इदम एक अग्र आसीत इस उपक्रम वाक्य में जेयत्न रूपेण एक ही आत्मा का कथन होने से न दूर उपास्य यानी ज्ञेय ये तयो अन्यतर इस वाक्य का अर्थ निकलेगा अब आगे हैं भाष्य में कि यो अत्र कह स आत्मा इति विशेष निर्धारणार्थम पुनः अन्योन्यम पपृक्षु विचारयत तो पुनः शब्द का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि पहले भी प्रकारान्तर से विचार की उपपत्ति तथा प्रश्न की उपपत्ति बताई गई है तभी तो पुनः शब्द का अर्थ प्रयोग सार्थक होगा ना नहीं तो पहली बार यदि कहा जा रहा हो विचार पूर्वक प्रश्न किया जा रहा हो तब तो पुनः शब्द का प्रयोग अनुचित माना जाएगा पुनः का अर्थ होता है दोबारा फिर से हिंदी में फिर से का है पहले एक बार कुछ हो चुका है तो पहले प्रश्न तथा विचार ये हो विषय चर्चा हो चुकी कि वामदेव जी ने जिस आत्मा को जाना हम भी उसी आत्मा को जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं तो वह गेय आत्मा कौन है इस प्रकार का विचार पूर्वक प्रश्न पहले एक बार बता चुके हैं अरे पुनः यानी फिर से प्रकारांतर से विचार पूर्वक प्रश्न की उपपत्ति बताई गई कि अत्र यो अत्र उपास्य इसमें अत्र शब्द का अर्थ है अनयो हो अनयो का अर्थ निकलेगा प्राण तथा आत्मा इन दो में से जो प्रविष्ट इस शरीर में हुए हैं दो इन दो में से उपास्य जो ज्ञे होगा स आत्मा कह ऐसा अन्वय करिए तो जो गेय आत्मा है इन दो में से वह कौन है इति विशेष निर्धारणार्थम निर्धार पुनः विचार योन पप्रत्सु ऐसा अन्वय करिए तो इस प्रकार विशेष का निर्धारण करने के लिए यानी दो में से किसी एक का ज्ञे आत्मा के रूप में निश्चय करने के लिए विचार करते हुए प्रश्न मुमुक्षुओं ने आपस में एक दूसरे से किया ये भाष्यवाक्य का अर्थ निकलेगा टीका में टीकाकार क आत्मा इसका अन्वय बता रहे हैं कि यह उपास्य आत्मा स कह इति अन्वय इन दो में से जो उपास्य आत्मा होगा यानी गेय आत्मा होगा वह कौन है इस प्रकार का अन्वय करना और पप्रछु इति इस प्रतीक के बाद में थोड़ा शेष करने के लिए कहते हैं टीकाकार पप्रछु प्र, के बाद में कि कतरस आत्मा इति वाक्यन इति वाक्य प्रश्न किया तो कौन से वाक्य से प्रश्न किया तो कतरस आत्मा ये जो वाक्य है प्रथम यानी कंडिका का जो पूर्वार्ध है उसमें प्रश्न किया पूर्वाध में भी जो अंतिम वाक्य है उसमें दो वाक्य है ना एक तो आपका वो है यो आ, क्या नाम कोयम आत्मा इति वे और दूसरा वाक्य है कतरस आत्मा तो कतरस आत्मा इस वाक्य के द्वारा फिर से यह प्रश्न हुआ ऐसा टीकाकर कहते हैं अन्वय करना थोड़ा ऐसे जोड़ करके अब इस प्रकार विचार की उपपत्ति बता करके अब पुनः तेसाम विचार इससे बताया जा रहा है कि विचार के लिए शरीर में प्रविष्ट हुए जो दो है प्राण तथा आत्मा इन दोनों में भी शरीर स्थिति हेतुत्व होने के कारण आत्मत्व विषय का आशंका हुई थी लेकिन जब विचार करते करते भी चित्त शुद्ध हो जाता है ये नहीं कि निष्काम कर्म योग से मात्र ही चित्त शुद्ध होता है निष्काम कर्मयोग से तो होता ही है जो स्थूल मल है वो उससे निकल जाता है और चित्त में अशुद्धि की कई एक परतें होती हैं। एक ही प्रकार की अशुद्धि होती है ऐसा नहीं उसमें जो स्थूल रागद्वेश निष्काम कर्मयोग से चले जाएंगे उतने से नित्य नित्य वस्तु विवेक होगा और जो रागद्वेश निकल गए हैं तद विषय उन रागद्वेश के विषय के विषय में वैराग्य भी आएगा मुमुक्ष आदि भी होगी फिर विचार में प्रवृत्त होंगे विचार ही श्रवण मनन है तो उससे भी जो सूक्ष्म रागद्वेश है, जो स्थूल राग द्वेष से विलक्षण है आत्मा में चित्त को लगाने में प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति विचार से होती है स्रवन, मन श्रवन से मनन से कुछ दोष निकल जाते हैं उससे फिर जैसे जैसे दोष निकलते जाएंगे वैसा वैसा शुद्ध चित्त हो जाता है चित्त की शुद्धि का उत्तर उत्तर उत्कर्ष होता जाता है इन साधनों से अंतरंग साधनों से भी और फिर इन जो वास्तविक आत्मतत्व तो है इस, उसके अभिमुख चित्त होना प्रारंभ होता है तो निश्चित है पहले शुरू में तो प्राण तथा आत्मा इन दोनों का शरीर में प्रवेश होने के कारण तथा शरीर की स्थिति भी दोनों के कारण ही होती है दोनों की दोनों में से एक के बिना भी, भी नहीं होती उस कारण आत्मत्व की शंका हुई लेकिन धीरे धीरे जो इन दो में से वास्तविक आत्मतत्व तो होगा उसके आत्मत्व रूपे न निर्धारण के ओर बुद्धि आगे बढ़ती है और जो अनात्मा है उसके अनात्मत्व तो निश्चय से युक्त हो जाती है तो प्राण तथा आत्मा इन दो में से प्राण है वस्तुतः अनात्मा लेकिन शरीर की स्थिति उस अनात्मा शरीर के के प्राण के बिना भी नहीं हो पाती ना इसलिए औपचारिक आत्मत्व तो है उसमें गौण आत्मत्व तो है तो गौण आत्मा में अनात्मत्व तो बुद्धि और मुख्य आत्मा में आत्मत्व बुद्धि धीरे धीरे दृढ़ होती जाती है ये यहाँ पर पुनः तेषा इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि एवं विचारे अति अतिपरिशुद्ध अंतकरण तेजाम प्रपदाभ्यां प्रपन्ने कर्णव अनात्मत्व निश्चयो आगे क्या है मूर्धा प्रविष्ट उपलब्धित्वेन ऐसा है मूर्धा प्रविष्ट अलग अलग पद हैं दो तो यदि अलग है तो मूर्धा ये प्रथमांत न हो करके मूर्धना ये होना चाहिए मूर्धन शब्द है ना उससे टा हो करके और उसका लोप हो करके आपके उपधा संज्ञा होती है ना आकार की अंतिम वर्ण के पूर्व में जो अथ है उसकी उपधास संज्ञा होती है उसपधासज्ञक आकार का लोप होता है टित परे रहते तो प्रत्यय टीत है ना, तो मूर्धन शब्द है उसमें ध में जो आकार है उपधासज्ञ उसका लोप होने के बाद तीन संयुक्त हलवर्ण रहेंगे रेप, धकार नकार और वो टाके आकार में मिलकर के मूर्धना ऐसा तृतीया का एक वचन होगा जैसे वहां प्रपदाभ्याम तृतीया है ना तृतीय द्विवचन है ऐसे मूर्धना ये लेना होगा और मूल श्रुति में भी ये तया द्वारा प्रापद्यत इसमें द्वारा शब्द से जिसको लिया गया है ना वो द्वार कौन है मूर्धा इसलिए मू अलग पद है तो मूर्धना ऐसा तृतीय अंत होना चाहिए प्रथमा का वहां अन्वय नहीं लगेगा ना प्रथमा का अन्वय नहीं लगता है ये निकलता है कि मूर्धा द्वारा प्रविष्टे ये सप्तमी है प्रविष्टे उसमें आय आदेश होकर के लोप हो गया है यकार का लोप शाकल्य से, से आद गुणों से जो प्राप्त रहेगा उसका यकार का लोप असिद्ध होने से नहीं हुआ तो प्रविष्ट हाँ? किसमें श्रृंगेरी वाले में हाँ तो मूर्धना होना चाहिए तृतीयांत तो। और यदि एक होता तब भी चलता समास करके लेकिन उस समय फिर मूर्धा में जो धकार में आकार है वो रस्व रहता जैसे राजपुरुष में राजन शब्द है ना तो नकार का लोप हो जाता है ऐसे मूर्धन में समास होता मूर्धना प्रविष्ट मूर्ध प्रविष्ट ऐसा बनता राग्य पुरुष राज पुरुष के तरह तो आकार गलत हो जाता श्रे दोनों पक्ष में गलत है तो मूर्धना अलग पद रखना है तो ऐसा बनेगा तो मूर्धना प्रविष्टे उपलब्धित्वेन आत्मत्व न आत्मत्व अभूत चूत तो ये कहते हैं एवं विचारे क्रिय सति ये सति सप्तमी है तो इस प्रकार ये जिज्ञासु आत्म जिज्ञासु परस्पर बैठकर के विचार कर रहे हैं एक दूसरे से प्रश्न करते हुए और फिर विचार करते करते क्या हुआ तो कहते हैं अतिशुद्ध अंतकरणत्वा तो जैसे जैसे साधन अंतरंग जो है बढ़ता जाएगा अभ्यास उसका वैसी वैसी चित्त की शुद्धि भी बढ़ती जाएगी इसलिए कहा अति परिशुद्ध अंतकरणत्वा तो श्रवण मनन से उनका अंतकरण परिशुद्ध हो गया इसलिए क्या हुआ कि ते शाम ते शाम मैंने आत्मजिज्ञास नाम प्रपदा प्रपदाभ्या प्रपन्ने कर्णत्व अनात्मत्वनिश्चय अभूत ऐसा लगाना तो विचार करने वाले आत्मजिज्ञास का यह निश्चय हुआ कि जिसने इस शरीर में प्रपद द्वारा प्रवेश किया है प्रपन्न यानि प्रविष्ट प्रपन्न में पद धातु से कर्तार्थ में निष्ठा प्रत्यय होकर के प्रति प्रपन्न बना और वहां प्रविष्ट में धातु मात्र बद, बदल गया है उपसर्ग और प्रत्यय वही है विश धातु है वहां पर यहां पद धातु है तो इसलिए प्र प्रपन्ने का अर्थ निकलेगा प्रविष्ट तो प्रपद द्वारा प्रविष्ट हुआ कहा पर शरीर में ऊपर से जोड़ देना शरीरम प्रपन्ने अध्याय कर लेना प्रपदाभ्याम और प्रपन्ने के बीच में शरीरम तो प्रपदाभ्याम शरीरम प्रपन्ने ऐसा तो प्रपद द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुआ वो कैसा है प्राण है वह करण है प्राण ही का गौण रूप है ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रिया इसलिए उनको भी गौण प्राण कहा जाता है ना तो ये ये है करण संघात रूप कौन प्राण प्राण शब्द से लेना संपूर्ण करण समूह को और जो करण होता है वह अनात्मा होता है इसलिए कहते हैं कि प्रपदाभ्याम प्रपन्ने वो है प्राण उसमें कर्णत्व तो निश्चयो अभूत तो प्राण में अनात्मत्व का निश्चय हुआ पहले क्यों नहीं हुआ तो पहले चित्त जो है अशुद्ध था जैसे श्रवण आदि के द्वारा परिष्कृत हुआ तो प्राण में अनात्मत्व का निश्चय हुआ भले ही शरीर में प्रविष्ट है लेकिन वो करण रूप से प्रविष्ट होने से वह अनात्मा है और मूर्धा के द्वारा जो प्रविष्ट हुआ है वह किस रूप से प्रविष्ट हुआ है उपलब्धता के रूप में उसका उपल, उप, उपलब्धित्व रूपे नश्चय हो जाएगा तो उपलब्धित्व आत्मत्व तो निश्चय अभूत वो उसका उपलब्ध उस, उसमें उपलब्धित्व होने के कारण वही आत्मा है और प्राण अनात्मा है ऐसा एक विशेष निश्चय हुआ इन दोनों में भी पहले तो दोनों में आत्मत्व की शंका हुई फिर विचार करके इन दो में से एक गे आत्मा कौन होगा इसका निर्धारण करने के लिए विचार करने के लिए बैठे तो प्राण अनात्मा है और गे आत्मा जो मूर्धा के द्वारा प्रविष्ट हुआ है वो है ऐसा निश्चय होगा उनका एक में अनात्मत्व का निश्चय एक में आत्मत्व का निश्चय इसे कहा जा रहा है पुनः तेषाम विचार विशेष विचारणास्पद विषया मत ही अभूत इस से तो पुनः तेम विचार मतलब उन जिज्ञासुओं में विचार करते करते चित्त परिष्कृत होने से विशेष विचारणास्पद विषया मति अभूत तो, तो विशेष शब्द से लेना अलग अलग ये जो दो आत्मा है प्राण और आत्मा उपलब्धा इनके भेद इनमें भेद निश्चय हुआ एक का अनात्म रूपेन न और एक का आत्मत्वेन रूपेन नश्चय तो ये है विशेष विचारणा स्पद शब्द से ग्राह्य तो प्राण तथा आत्मा ये दोनों और इन दोनों ये दो है विषय जिस मति के उस मति को कहा जाएगा मति यानी निश्चय उसे कहा जाएगा विशेष विचारणा विषया मति यानी निश्चय भाषा में मति शब्द निश्चय अर्थ में है तो उनमें से प्राण विशेष निश्चय होगा अनात्मत्व रूपेण और उपलब्धता के रूप में निश्चय हुआ आत्मा का इसलिए उसका आत्मत्वन रूपे न निश्चय हुआ ऐसा ये एस जो टीका में विवरण आया हुआ है ना अवतरण में वो ऐसा वो विशेष शब्द का अर्थ वो समझना इस टीका में टीकाकार विशेष विचारणास्पद विषया ये जो मति का विशेषण है ना इस विशेषण की व्याख्या करते हैं तो टीका को देखिए विचारणास्पद प्राण आत्मद्वय विषया एकस्मिन कर्णवेन अपरस्मिन उपलब्धिवेन प्रकार विशेष रूपा मत अजात तो ये विशेष विचारणास्पद विषया इस विशेषण का ये अर्थ निकलेगा कि विचारास्पद जो प्राण तथा आत्मा ये दो है विचार के विषय आस्पद कहते विषय को इनमें से एक में यानी प्राण में एकस्मिन शब्द से प्राण को लीजिये एकस्मिन प्राणे कर्णत्व नशेष रूपा मत अजायत अनात्म तो करणत्व होने से अनात्मत्व का निश्चय हुआ और अपरअ अपरअस्मिन अपर से लेगा लेना आत्मा को तो अपरअस्मिन आत्मनी उपलब्धित्व न उपलब्धित्व प्रकार से विशेष रूप मती हुई का मतलब आत्मत्व बुद्धि हुई आत्मत्व निश्चय हुआ अब कथम ये प्रश्न वाक्य है इसका उतरण लिखते हैं टीकाकार ननु नु सत्वे यं विशेषमति विशेष इति शंकते कथम कहते हैं दो यदि हो तब तो ये एक में रूपेन निश्चय और एक का आत्मत्वेन आत्म रू, रूपेन निश्चय ये माना जा सकता है ये तब हो सकता है जब दो वस्तु हो लेकिन वो दो वस्तु ही नहीं है तो ये कहते हैं सत्वे सत्व विशेषमति मती तो यदि दो, दो पदार्थ हो तब तो विशेष विषयक मति हो सकती है कर्णव तो रूप तथा आत्मत्व तो रूप किंतु तदेव नास्त यानी द्वयम एवं ना तो करण तथा आत्मा ये दोनों अलग अलग है ही नहीं शंकते। इस प्रकार की आशंका कथम इस पद से की गई और इस कथम इतना ही शंका वाक्य है अब द्वे वस्तुनि अस्विन पिंडे उपलब्धे इसका अवतरण है टीका में ये उत्तर वाक्य है कि पश्यामी पश्यामि इत्यादि प्रकारेण नैवम द्वे इति तो पश्यामि इत्यादि प्रकारेण में आदि शब्द से लीजिए श्रोत्रेण मे आदिश्द ये सब तो ये इन प्रकार से क्या हो जाता है कि द्वयो प्रतीत एक तो तृतीयांत तो जो चक्षरादि है उनमें तृतीया कर्णत्व तो बताएगी तो चक्षरादि का और चक्षरादि ये प्राण के ही रूपांतर है इसलिए चक्षुरादी में का मतलब हो जाएगा करण समूह रूप प्राण में तृतीया कर्णत्व तो बता रही है तो प्राण का कर्णत्व रूपे न निश्चय हो जाएगा और पश्यामी में उत्तम पुरुष होने से जो आत्मा है उपलब्धा अहम अर्थ उपलब्धा हो जाएगा ना वो पश्च्यामी का कर्ता हो जाएगा अहम अस्मत् पदार्थ उत्तम पुरुष का प्रयोग होने से और वो अस्मत् पदार्थ हो जाएगा आत्मा उपलब्धा तो इस प्रकार करणत्व रूपे करण समूह रूप प्राण की प्रतीति प्राण और, और उपलब्धिव रूपे आत्मा ऐसी यह करण एवं उपलब्ध रूप दो वस्तुएं यहाँ पर प्रतीत हो रही है द्वयो प्रतीत इसलिए न एवं यानि दो वस्तु है नहीं ये नहीं कह सकते का अर्थ निकलेगा इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि द्वे वस्तुनि अस्विन पिंडे उपलब्धे पिंड सप्तमी था आयादेश करके आकार का लोप हुआ है तो इसलिए पिंडे अस्विन पिंडे यानी अस्विन शरीर ये दिवचन है ना उपलब्धे उपलभेते तो दो पदार्थ यहां पर प्रतीत हो रहे हैं एक करण और एक उपलब्धि उपलब का करण और एक उपलब्धि का आश्रय अब अनेक इत्यादि का अवतरण है टीका में येन ये न उपलब्धते उपलब ते उपलब्धते दिख उपलब्धि वस्तुनि वस्तु इति अन्वय ये पहले अन्वय बताया द्वे दूनि अस्वीन पिंडे का तो अन्वय को देखिए ये न उपलभते और यस्च ते द्वे उपलब्धि कर्त करणे वस्तुनि उपलभ्ये ऐसा अन्वय इस वाक्य का समझना उपलब्ध थे तक इसमें पूर्ण विराम है क्या श्रृंगिरी वाली पुस्तक में उपलब्धे यहाँ पर पूर्ण विराम है भाष्य में दस्तुनी अस्विन पिंडे उपलब्धे यहां पूर्ण विराम नहीं है क्या यहां तो या यह कैलाश वाली में नहीं है होना चाहिए उपलब्धे यहां तक एक अलग वाक्य है द्वे वस्तुनि वस्तु पिंडे उपलब्ध और अनेक भेद भिन्न ये दूसरा वाक्य है उसका अवतरण भी अलग लिखा टीकाकार ने और अभी ये जो अन्वय लिखा है द्वे इति इस प्रतीक के बाद में वो इस वाक्य का अन्वय लिखा है द्वे वस्तुनी का तो ये कह रहे हैं कि जिस नी ये न, न कर तो जिससे उपलब्ध हो रहा है वो तो करण माना जाएगा और यश्च उपलब्धते और जो उपलब्ध हो रहा है न, जो उपलब्ध कर रहा है यश्च उपलब्धते यानी जो उपलब्धि का आश्रय है और ये न उपलब्ध से लिया गया उपलब्धि का करण तो उपलब्धि करण तथा उपलब्धि आश्रय ते द्वे उपलब्धि कर्तिक उपलब्धि कर्ता यानी उपलब्धि का आश्रय और उपलब्धि का करण उपलब्धि शब्द का अनुय कर्ता और करण दोनों के साथ करना कर्ता और करण में दोनों समास होकर फिर उपलब्धि के साथ ठीक तत्पुरुष समास हुआ है उपलब्धि का जो करता और उपलब्धि का जो करण ऐसा ऐसे वस्तुनि उपलब्धे थे तो दो वस्तु यहाँ पर उपलब्ध होती है इति अन्वय ये अन्वय होगा तत्र किम करणम ये अनेक इत्यादि का अवतरण है अने दो वस्तु हैं कथम शब्द से पूछा गया दो वस्तु होने पर तो ये विशेष निर्धारण होगा एक में अनात्मत्व का एक का एक में आत्मत्व का उपलब्धा में आत्मत्व का निर्धारण और करण में अनात्मत्व का निर्धारण उसके लिए करण तथा उपलब्धा ऐसी दो वस्तुएं होनी चाहिए लेकिन दो वस्तु ही नहीं वेदांत के अनुसार तो एक ही वस्तु है एक में वितीय तो दो वस्तु न होने से यह विशेष निश्चय नहीं होगा ये जो आशंका कथम शब्द से की गई थी इसका उत्तर दिया द्वे वस्तुनि अस्विन पिंडे उपलब्धे व्यावहारिक सत्ता वाला एक गौण आत्मा जो उसको करण कहा जाएगा प्राण वो इस शरीर में उपलब्ध हो रहा है व्यावहारिक प्रमा हो रही है व्यावहारिक सत्ता वाली अनुमान प्रमाण से और एक उपलब्धि के आश्रय के रूप में प्रतीत हो रहा है ऐसे दो आत्मा प्रतीत हो रहे हैं दो पदार्थ हैं उसमें से एक में अनात्मत्व का निश्चय करण में और एक में आत्मत्व का निश्चय हो सकता है ये यहां पर यहां तक के ग्रंथ से बताया गया द्वे वस्तुनि अस्विन पिंडे उपलब्धे थे अब अनेक भेद भिन्नेन इससे ये बताया जा रहा है कि इन दो वस्तुओं में से अनात्मा कौन है और आत्मा कौन है अनात्मा होगा करण और आत्मा होगा उपलब्धा इसके लिए विचार आगे आ रहा है अनेक भेद भिन्नेन भाष्य में इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल कर।